जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े उसे संतोष नहीं मिलेगा क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मानसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए ये बात ही संभव नहीं सूफी संत की तो दो एक जैन मुनि मुझसे कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख करते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 सब ठीक चल रहा है विस्तार की क्या जरूरत है पर साधु जिद करने लगा कि नहीं ही पड़ेगा साधु ने तो पैर पकड़ ली कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा तो मुल्ला ने कब नहीं मानते तो ठीक है लेकिन हमें जाना पड़ेगा साधु ने कहा बात क्या है इतना रहस्य क्यों बना रहे हो मुल्ला ने कहा बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे उसी रात सुबह भी नहीं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 ये उसका अपराध लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा खुदाऊं अपराध का कारण दूसरा था अपराध का कारण यह था कि वो कहता था मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं मैं खुदा खुदाऊं मेरे सिवाए और कोई खुदा नहीं यही बात तो मंसूर ने भी कही थी जिनको मुसलमानों ने सूली दी और मैं समझता फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी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 खुदा होना ही पड़ेगा उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं क्योंकि खुदा ही है लेकिन मुसलमानों ने फिरोन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूरी लगा दी अब अगर मुसलमानों को उपनिषि के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास् क्या करते तुम उनके साथ फांसी लगाते ना सूरी लगाते संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है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 मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे तो उनके साथ दस पांच लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं किसके दर्शन को जा रहे उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पथ और उससे वो बहुत प्रभावित थे वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है ऐसे उनसे बातें हो रही थी कभी घर की गृहिणी ने आकर मुझे कहा कि अब आप भोजन करने सांझ हो गई तो मैंने उनसे कहा कि व्रत सज्जन आए है अभी बीच में बाधा ना डालो थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंकी उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है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 वो तो आएंगे झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूषित हो जाएगा असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी और अगर धारणाएं टूट टूटने में तुम घबराए ना परेशान ना हुए असली संत पहले तुम्हें मारेगा अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा और संतोष ऐसा की फिर जाने वाला नहीं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 भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है जब तुम अपने भीतर झाकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता है। हमारा सामान्य धर्म है जैसे आग का धर्म जलाना है ऐसा आदमी का धर्म भगवान है। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी पशु पक्षियों में भी दिखेगा फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा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 जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या यही तो अलहिलाज मंसूर के साथ हुआ जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी अनल हक मैं परमात्मा मैं सत्य हूं मैं ब्रह्म हूं जिन गुरु के पास मंसूर रहता था गुरु ने कहा बीतर रख बीतर रख ये बात बाहर मत निकाल सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं गुरु ने कहा कि रख भीतर रख मुझे भी पता है तुझे भी पता हो गया मगर बाहर मत कह नहीं तो झंझट खड़ी होगी झंझट खड़ी हुई मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे रुकावट कैसे डालूं और फिर मैं थोड़ी कहता हूं एक भाव भावदशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक मेरे भीतर यह घोषणा उठती कि मैं भगवान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 उद्घोषणा होने लगती मगर इसे रोकना पड़ेगा अनथ झंझट आएगी तू इसे रोक नहीं तो मैं तो कहता हूं फांसी पे चढ़ेगा कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पर चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे उसके पहले नहीं चढ़ूंगा और कहानी कहती कि दोनों की भविष्यवाणी सच सिद्ध हुई खलीफा ने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 और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्खत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्त करूं क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भी की यह बात सच इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया उनसे पाही कहा अंगरखा क्यों तो फेंक रहा है उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता ये मुझे उतार देने दो तो।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 बासंती देहों को रंगना है कायरता का, पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो पानी से धुल जाए ऐसे ऐसी भी रंग, क्या, एक उमर रंग जाए ऐसा रंग डालो संत का अर्थ है सत्य को उडेल दे तुमने संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुमने संत का अर्थ है रंगरेज संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसमें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 एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है अपने महल में उसके दरवाजे पर लोहे को लोहे के शिक्षकों का बना दरवाजा है एक फकीर एक गरीब आदमी अपनी पीठ खुजला रहा है दरवाजे के शिक्षो से अपनी पीठ खुजला रहा है उस अमीर को बड़ी दया आई उसने फकीर को भीतर बुलाया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 वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया वो दोनों चिल्लाने लगे बात क्या है क्योंकि अभी-अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था मेरे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है? वो घसीट के है और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ कभी दोबारा यहां मत आना क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान उठती थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था तो तुम तो दो एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुज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 किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया कहां महावीर और कहां मोहम्मद उनको यह बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया और मेरी तो आदत खराब है मैं तो जोड़ी देता हूं उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं मोहम्मद सांसारिक आदमी ग्रस्त अब अगर तुम जैन के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी कितनी पत्नी मोहम्मद की दिगम्बर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी उसको भी इनकार करते महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था ये ऐतिहासिक तथ्य है लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं कि उन्होंने कभी विवाह नहीं किया क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करे हालांकि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 तो जन ने ये बात ही जल्द से काट दी कि विवाह नहीं हुआ न रहा बांस न बजेगी बांस रही अब इधर मोहम्मद नौ विवाह किए ये बात जरा जस्ती नहीं लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो मोहम्मद को सीधा सोचो तो मोहम्मद ने नौ विवाह किए और इस किसी विवाह में कोई कामवासना नहीं है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 खुद मोहम्मद ने नौ विवाह की ठीक ही है अगर शिष्यों से चार विवाह करवाने हो तो गुरु को नौ करने पड़े ये बात बिल्कुल तरकयुक्त है इसी भी गणित की है मोहम्मद दो कदम आगे गया, तब तो कहूं तुम चलोगे थोड़ा बहुत नहीं तो तुम चलोगे नहीं आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है चार पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधन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 तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती दो व्यवहार करने की बात कह तू तो इसको को खोल के कह तो उसने कहा बात ये मैं नहीं इस आदमी की दो और घर में घुसा उधर मारपीट हो रही थी एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी वो ऊपर रहती और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही वो नीचे रहती एक इसकी टांगे पकड़ी थी हाथ पकड़ी थी ये सीमा पे अटका था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 क्यों कहता हूं के हिसाब से क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्री पुरुषों से ज्यादा जीती पांच साल से सात साल ज्यादा तो अगर तुम पचहत्तर साल जीओगे तो तुम्हारी पत्नी अस्सी या बयासी साल जियोगी अब तुम पांच सात साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे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 ये तो भारत में संभव हो सका क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए हजारों साल की परंपरा चाहिए ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहां घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मा से और लोगेंगे और नाराज ना हो जाएंगे तो अलग परिस्थितियां अलग व्यक्तित्व अलग ढंग जैन राजी नहीं होगा की मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए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 मुल्ला नसुद्दीन एक यात्रा से वापस लौटा। तो मुझसे कहने लगा कि रास्ते में टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था तो मैंने पूछा अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं तो मैंने पूछा फिर तुमने क्या किया नसरुद्दीन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 कि बड़ा अनुभव हुआ कि गुरु उसके चांटा रसीद कर देता पहले तो बहुत चौंकता था फिर समझने लगा औरों से पूछा बुजुर्गों से पूछा जो पहले से ऐसे गुरु के चांटे खाते रहे थे उनसे पूछा उन्होंने कहा कि उसकी बड़ी कृपा है वो मारते तब जब उसकी कृपा होती किसी तो वो मारते ही नहीं फिजुल पे तो वो खर्च क्यों करे चाटा भी क्यों खर्च करे तुम तो उसकी बड़ी कृपा है और वो मारता है इसलिए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 जिसने देखा कि भीतर कमल खिलने लगा वो देखने वाला तो कमल नहीं हो सकता ना, वो देखने वाला तो पार और पार और पार उसका तो पता तब चलता है जब ना कमल खुलते न प्रकाश होता न कुंडलनी जगती न चक्र घूमते कुछ भी नहीं होता सन्नाटा छा अच्छा जाता अनुभव में कुछ आता ही नहीं सिर्फ वही बच जाता है साक्षी उस सुनने का साक्षी रह जाता है। ऐसा कहते हैं बीस साल तक बो कुछ खाए और आखिरी बार जब वो आया तो पता है कैसे उसने धन्यवाद दिया आके एक चांटा अपने गुरु को जड़ दिया गुरु खूब हंसा कहते हैं गुरु लोटा प्रसन्नता में लोटा उसने कहा तो हो गया आज तो धन्यवाद कैसा होगा कहना मुश्किल है ये ठीक धन्यवाद 20 साल चांटे खाने के बाद आज कुछ कहने को था भी नहीं जिन परंपरा अनूठी है फकीरों की सारी परंपराएं अनूठी मैं एक जिन फकीर के संस्मरण पढ़ रहा था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 फकीर बैठ गया मुक्ता ने कुछ मिठाई फकीर को बेट की तो फकीर के साथ आया था उसने कहा कि नहीं वो मिठाई नहीं लेंगे उन्हें डायबिटीज है तो मुक्तानंद ने कहा कि डायबिटीज तो तीन मील सुबह पैदल चलो आसन व्यायाम करो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 और उसने भी चौक पे देखा कि ये बात क्या है उस फकीर ने अनुवाद कर नहीं तो तू नाहक पिटेगी तो घबरा के उसने अनुवाद कर दिया जब ये अनुवाद मुक्तानंद ने सुना था वो तो बहुत घबरा गया कि ये कौन सी तत्व चर्चा है तो उन्होंने कहा आप कोई दार्शनिक नहीं मालूम होते ये कौन सी तत्व चर्चा है मगर ये तत्व चर्चा है ये कह रहा है कि हाँ कहो तो गलत ना कहो तो गलत तो क्योंकि हाँ कहो तो द्वैत आ गया ना कहो तो द्वैत आ गया दोनों हालत में छाटा मारूंगा अगर हाँ कहा तो चांटा मारूंगा ना कहा तो छाटा मारूंगा वो ये कह रहा है कि दोनों हालत में तुमने गलती की क्योंकि तो परमात्मा के संबंध में ना तो हाँ कहा जा सकता है ना कहा जा सकता है चुप्पी ही मौन ही एकमात्र सही उत्तर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 और जिसके जीवन में प्रेम आ गया परमात्मा के प्रति ऐसा समर्पण आ गया ऐसी प्रार्थना आ गई कि अपने अहंकार को उसने सब भांति समर्पित कर दिया उसके जीवन में अनिवार्य रूप आनंद आ जाए। जो रहाई नहीं मैं ही ना बचा वहाँ दुख कहाँ अहंकार दुख है अहंकार दुख की तरह सालता है सूल है जहर जहाँ अहंकार गिर गया भक्त का वही आनंद आ गया और जहाँ आनंद आ जाता है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 जल्दी से उसने लिख लिखा के दे दिया पहला सूत्र उसने लिखा कि सत्य कहानी जा सकता है और जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं होगा इस बात को ध्यान में रखकर आगे कहता हूँ उसने पहले साफ कर दिया मामला उसने चुंगी चुका दी मजबूरी थी, थी इसलिए चुकानी पड़ी वो भाग गया फिर निकल गया तुम कहते हो कि जैसा लाउसू को उस देश के राजा ने चुंगी चुकाए बिना नहीं जाने दिया उसी प्रकार परमात्मा ने आपको भी मोक्ष के द्वार पर रोक कर रखा यहाँ जरा बात उल्टी परमात्मा ने मुझे रोक के नहीं रखा है परमात्मा को मैं रोक कर रखा हूँ दरवाजा अभी मत खोलना जहाँ तक चुकाने का सवाल है मैंने मूलधन भी चुका दिया है ब्याज भी चक्रवर्ती ब्याज भी चुका दिया है जितना लिया था उससे बहुत ज्यादा चुका दिया इसलिए परमात्मा मुझे रोकेगी तो सवाल ही नहीं मैं ही रोक के बैठा हूं जरा और थोड़ा और और थोड़ा बांट दू मेरे जाने की नाव तो आके किनारे लगी खड़ी मैं ही समझा बुझा के रोक रहा हूं माछी को गिजरा और ये थोड़े लोग और आ गए हैं इनको थोड़ा और समझा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 तो चमचागिरी या चमचा तुम्हें लगता होगा सूद्र शब्द इनका उपयोग नहीं होना चाहिए मेरे लिए कोई शूद्र नहीं है कोई ब्राह्मण नहीं रही बात शब्दों की तो शब्द का अर्थ ही होता है जो अभिव्यंजक हो जितना अभिव्यंजक आप चमचे से ज्यादा अभिव्यंजक शब्द खोज सकते हो इस बात को किसी और शब्द से कह सकते हो इससे ज्यादा ठीक मौजूद शब्द इस बात को कहने के लिए दूसरा नहीं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 मंगलम फल प्राप्त अथ चमचा उतर ऐसी कट कले विकार तुम बटरिंग व्रत की कथा सुनू क्लर्क नर नार हंसा भूखे मर रहे कौ के हैं ठाठ हरिशिंद की हो गई आज खड़ी फिर खाठ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 त्यौहारों पर भेज मिठाई उपहारों की कर सप्लाई कुछ दिन ऐसा करने से तुझे तरक्की मिल जाए तेरी किस्मत की ये खिड़की खुलते खुलते खुल जाए बटरिंग की महिमा अनंत मोसो लिखी न जाए सुख ये लोक अंत बास पद पाए बटरिंग वृत की कथा को विरचित कभी बेचैन पढ़े सुन जे क्लर्क जन चैन करें दिन श्री को खंडे बटरिंग कथायाम अंतिमो अध्याय श्री हरे नमः नम